महाभारत आदि पर्व एक नवति तमोध्याय यते और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद अष्टक उवाच चरण गृहस्थ कथमेत धर्म कथम कत्म भिक्षु कथमाचार्यकर्मा वन प्रस्थ सत्पथे सन्निवेश बहुन्यस्म वेदयन्ति अष्टक ने पूछा महाराज विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं अतः मैं पूछता में आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्मार्ग में स्थित वाण और सन्यासी इस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाते हैं युवाचर आहुताध्यायी गुरु कर्म स्वचोद्य पूर्वोत्थायी चरम चोपसाई मृदुरता प्रमत्त स्वाध्यायशील सिद्ध्यति ब्रह्मचारी यह बोले शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे रात में गुरु जी को सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए वह मृदुल विनम्र जितेंद्रिय धैर्यवान सावधान और स्वाध्यायशील हो इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है धर्मागतम प्राप्य धनम जजेतवातिथ नोजये चनाद दान्च पर पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उसे यज्ञ दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे दूसरों की बस्ती उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। रहो दाता न गुणे आहार परि वन में निवास करे आहार और विहार को निमित रखे अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे पाप से दूर रहे दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है अशिल्पी गुणमस्तमित्रियोक्त अनघुरल प्रचार चरण देशा अनेक चरस भिक्षु संयासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे श्रम दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होस सदा अपने इंद्रियों को काबू में रखे सबसे अलग रहे गृहस्थ के घर में न सोए परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे थोड़ा थोड़ा चले अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है रात्र वा भिजता चलो का भवंति काम भिजता सुखा रात्रिम प्रयतित विद्वान अरण्य संस्थो भवितुम यता जिस समय रूप रस आदि विषय तुक्ष प्रतीत होने लगे इच्छानुसार जीत लिए जाए तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे दस व पुर्वाण दापरा ज्ञाती न था अथइक अरण्यवासी सुकृते दधाती शरीर धातु जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है वह दस पीढ़ी पूर्व के और दस पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा इक्कीसवें अपने को भी पुण्य लोको में पहुंचा देता है अष्टक उच कतिदेव मुन कति मौना चाप्युत तदाचक्ष अष्टक ने पूछा राजन मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं यह बताइए हम इसे सुनना चाहते हैं ये आर्वाचन अरण्ये वसतो ग्रामो भवती पृष्ठत ग्रा वा वसतोरण्यम स मुदिशिप ये आती कहा जिनेश्वर अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है वह मुनि कहलाता है कथम से वसतोरण्ये ग्रामो भवती पृष्ठत ग्रा वसथोरण्यम कथम प्रेष्टतः अष्टक ने पूछा अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है यतिर्वाच न ग्राम्यम उपयोजेत यो मुर्भव तथा याती ने कहा जो मुनि वन में निवास करता है और गांवों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है अनग्नि अप्यगोत्रचरणो गोत्रो मुनि कौपीना छादन दिक्षेविधान भोजनम तथा ग्रामे अरण्यम भवती पृष्ठत जो अपने और गृह को त्याग चुका है जिसका गोत्र और चरण अर्थात वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है यश तो कामान परित्यज त्यक्त करमादित्रिय आतिष्ठे चमुनिर्मौनम सलोके सिद्धमापन जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है धोतधंतम कृतनखम सदा स्नातम अलंकृतम अशित शित कस्तमरहतना अर्जितुम जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं जिसके नख और केस कटे हुए हैं जो सदा स्नान करता है तथा यम निमादि से अलंकृत उन्हें धारण किए हुए हैं शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है जिसके आचरण उत्तम है ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है तपसा करषितीणिता साव जित्लोकम विजय ते परम तपस्या से मांस हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृष और दुर्बल हो गया है वह वान प्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है यदाभव निर्द्वंदो नि सामसिता अथ लोक बिम लोकं विजयते परम जब वन मुनि सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंदों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है आसीन तु यदा हम गोवन मृगयते मुनि अस्था लोक सर्वो यम सो मृत कल्पते जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है इसे से महाभारत आदिपर्वण संभव पर्वणी उत्तर आयाते एक नवति अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर उत्तरयात विषयक इंक्यानबे अध्याय पूरा हुआ